लेसन एलेवन पेज नंबर वन टू थ्री सकना पाना हम कल सुबह पाँच बजे तक आ सकते हैं तुम उर्दू समझ सकते हो वे लोग मिठाई खरीद पाएंगे सुशीला कल समय पर आ नहीं पाई पेज नंबर वन ट्वेंटी फोर वे लोग मिठाई खरीदने पाएंगे सुशीला कल समय पर आने नहीं पाई सुशीला खाना खाने नहीं पाई चुकना मेरा बच्चा वहाँ पहुंच चुका कमला पत्र लिख चुकी राम अभी काम कर चुका है वे लोग खाना खा चुके आ करना राम मेरे घर आया करता है सीता मेरे घर आया करती है लोग पेड़ के नीचे बात किया करते थे पेज नंबर 125 उन दिनों महिलाएं खेत में रात तक काम किया करती थीं हम स्कूल पैदल जाया करते थे ता रहना आ रहना बच्चा बड़बड़ाता रहा है बरसात के मौसम में रात दिन पानी बरसता रहा खिलाड़ी दिन भर खेलते रहे बच्ची कुर्सी पर बैठी रही किसान ज़मीन पर लेटे रहे थे हम आपके इंतजार में सुबह से ठहरे रहे ता जाना ता आना मजदूर काम करते जाते हैं लिखते जाओ पेज नंबर वन ट्वेंटी सिक्स भारत की जनसंख्या बढ़ती जाती है मोहन कई सालों से पढ़ता आया है यह बात पुराने समय से होती आ रही है पिछले महीने से मजदूर काम करते आए हैं आ चाहना यह पेड़ गिरा चाहता है तीन बजा चाहते हैं मैं बाजार जाया चाहता था कि माताजी आ गईं। पेज नंबर वन थर्टी वन इंतजार किसान खेत जनसंख्या दीवार नीचे के नीचे पेड़ बरसात महंगाई रात दिन सभा हमेशा कमला खिलाड़ी चुकना तस्वीर, देश, पाना बड़बड़ाना मज़दूर मौसम व्यायाम समझना